आज इकतीस मई 2018 गुरुवार का दिवस है और एक हरिग्रत कार्यक्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्यिका का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले हाँ हफ्ते आप में से मेरे ख्याल में तो सभी लोग अनुपस्थित थे सिर्फ बीच में दादा बीच दा में आए थे रविवार के दिन हाँ तो इसीलिए और चूँकि वो जो पिछली बार आया था उनमें से काफ़ी लोग अभी बाहर हैं इसलिए हम इसको उन बातों को पुनः थोड़ा अध्ययन करते हैं तो ईश्वर प्रत्यवतिया का मतलब होता है परमेश्वर के स्वरूप को समझना और परमेश्वर को स्वरूप को समझना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है इसको समझने से परमेश्वर से एक संभव होता है ऐसा नहीं कहते हैं कि ईश्वर में विलीन होना या परमेश्वर की चेतना से हमारी चेतना अभिन्न हो जाए तो ये परमेश्वर के स्वरूप को समझने से ही हो सकता है जब तक हम ऐसा समझते रहेंगे कि परमेश्वर स्वर्ग में हैं आसमान में हैं और हम धरती पर हैं हम दुखी हैं हम पापी हैं असमर्थ हैं ऐसा जब तक मानते रहेंगे तब तक हम परमेश्वर को प्राप्त या उसके अनुभव अनुभव को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे उसके बोध को प्राप्त नहीं करेंगे तो परमेश्वर के बोध को, को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम परमेश्वर के स्वरूप को समझें और उसी को समझाने के लिए उत्पल देव जी ने करीब बारह वर्ष पहले ये साहित्य लिखा था उसका ईश्वर प्रतिविज्ञाक के रूप में प्रसिद्ध है और उसको लिखने के पीछे और भी उद्देश्य थे तो अनिश्वरवाद उस समय जो प्रचलित होगा था उस अनिश्वरवाद का उत्तर देना है क्योंकि अनिश्वरवाद समाज को एक अंधकार की ओर खींचे ले जाता जहाँ कुछ श्रृंखलता होती गैर सामाजिकता होती अविश्वास होता उन सबसे समाज को बचाने के लिए और इस कल्याण के लिए उन्होंने ईश्वर प्रतिविद्या लिखी थी सतत चिंता यहाँ पर कर रहे हैं और उसी तारतम्य में हम इस प्रथम अध्याय जिसको हम ज्ञानाधिकार कहते हैं ज्ञानाधिकार के पांचवें आहनिक का दिन तो पाँचवा आनि थोड़ा बड़ा है इसमें इक्कीस छंद हैं इक्कीस सूत्र हैं और हर सूत्र अपने आप में बड़ा विशिष्ट है और ये परमेश्वर के स्वरूप को निरूपू करने की दिशा में है सर्वोत्तम युद्ध लगता है हमें ये जो देखा था उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं सबसे पहली बात है कि पदार्थ का अनुभव पदार्थ को अनुभव के बाहर नहीं जाना जा सकता इस बात में बड़ी विशिष्ट बात है ऐसा अगर ऐसा कहें हम कि अनुभव के बाहर किसी चीज़ को नहीं जाने जा सकते, तो सामान्य बुद्धि बल्ले की वो तो सही बात है उसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी आपने कि जिस चीज़ का अनुभव नहीं हम उसको कैसे जानेंगे लेकिन यहाँ बड़ा विशिष्ट कहने का मतलब है कि जब हम पदार्थ को अनुभव या कोई भी व्यक्ति जो अनुभव करता है उस अनुभव के बाहर अगर हम उस पदार्थ को नहीं जान सकते तो पदार्थ को अगर हम अनुभव के बाहर नहीं जान सकते इसका मतलब है कि वो अनुभव के बगैर उस पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है आप कैसे कहोगे कि ये पदार्थ है अगर उसका कोई भी अनुभव नहीं करता तो हम कैसे कहेंगे कि एक पदार्थ है पंखा चला दे तो अनुभव किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी जीव चेतना के द्वारा जब कोई वस्तु अनुभव में आती है तभी वो अस्तित्व में आती है अगर आप कहेंगे कि नहीं वो तो जो थी वो थी आप कैसे कह सकते जब हम यार रात को कोई नहीं होते हैं अगर यहाँ ये यह आश्रम गायब हो जाता है और सुबह फिर से आ जाता है आप इसको असिद्ध करके बताओ कैसा नहीं हो सकता कोई तरीका ही नहीं आपके पास ये कहने का कि नहीं ऐसा नहीं हो सकते? आप अनुमान जरूर लगा सकते कि रात भर ऐसे रहा होगा हम एक बिंदु यहाँ देखते हैं एक बिंदु यहाँ देखते हैं और लकीर देते तो बोलते हैं ये बिंदु यहाँ से यहाँ आ गया लेकिन ये हमारा अनुमान है सत्य की जब हम बात करें तो वो बिंदु यहाँ पर जन्मा और यहाँ पर जन्मा बीच में वो परम परम सत्ता में विलीन हो गया अब आप इसको किसी भी तरह के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते बीच में था और अब विज्ञान के कुछ प्रयोगों में ये बात बड़ी विशिष्टता से आई जो पिछली बार हमने करी थी और उसको मैं फिर से इसको बता था हूं। कि जहाँ हम लोगों ने जितने थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा होगा कि परमाणु की संरचना होती एक बोहर नाम का एक रदरकोड नाम के विज्ञानिक रहे हैं बहुत बड़े विज्ञानिक थे उन लोगों ने परमाणु की संरचना जो लिखी हुई आज हम किताबों में भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र की किताबों में पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया था कि एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आसपास घूमता है और धनात्मक आवेश वाला जो तो, न्यूट्रॉन है वो केंद्र है तो साढ़ी घटनाओं से सिद्ध होता है कि क्षण भर के लाखवें करोड़ों हिस्से में वो इलेक्ट्रॉन केंद्र में चले जाना चाहिए ऊर्जा उत्पन्न हो जाना चाहिए धन और ऋण आपस में एक दूसरे को नष्ट कर देंगे वो पदार्थ अस्तित्व समाप्त हो जाएगा लेकिन वो पदार्थ स्थिर बना कैसे उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया कि एक निश्चित पहला दूसरा तीसरा अलग अलग सर्कल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भूमिक पहले मैं अगर वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो बाहर के सर्कल में चले जाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो और बाहर के सर्कल में चले जाते हैं ऊर्जा जब उनको कम हो जाती है तो वापस केंद्र में आता है लेकिन ऊर्जा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्वांटम बोलते हैं तो जो सबसे छोटी इकाई ऊर्जा की जब वो प्राप्त करते हैं तो वो अगले केंद्र में चले जाते केंद्र से बाहर वाली परिधि में चले जाते तो उसकी परिधियाँ निश्चित हैं जिन परिधियों में वो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है अब हम कहें कि हमने तुमको एक धन दिया कम से कम कम से कम उधर दिया, तो हम कहेंगे भैया सबसे कम एक रुपये का सिक्का इससे कम तो होता ही नहीं पुराना समय होता है एक नया पैसा बोलते हैं आजकल एक नया पैसा तो ही नहीं एक रुपये है तो हम क्या बोलेंगे कि एक रुपया क्वांटम है एक रुपया क्वांटम है मीन सबसे छोटा जो हिस्सा है मुद्रा का वो क्वांटम है अगर हमने दिया तो तय है कि एक रुपया दिया इससे ज़्यादा दे सकते हैं दो दे सकते तीन रुपये दे सकते चार रुपये दे सकते पर एक रुपये से कम नहीं दे सकते और लिया तो एक रुपया लिया एक रुपये से कम ले नहीं सकते क्योंकि एक से छोटी कोई मुद्रा उपलब्ध थी तो जो सबसे छोटी इकाई है ऊर्जा की उसका नाम उन्होंने रखा क्वांटम तो उससे कम ऊर्जा का उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता ऊर्जा का टुकड़ा नहीं किया एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि पूरा जो ब्रह्मांड है पूरा ब्रह्मांड वो ग्रेनुलर है दानेदार है पूरा ब्रह्मांड दानेदार है अगर आपने कुछ चित्र देखा हो और उसको बहुत पास से देखो तो दानों में फट जाता है कभी अखबार में जब फोटो छपा हो उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हमको उसको टुकड़ा-टुकड़ा दिखाई देता है रंग बिरंगे और उनको जब हम उन दूर से देखते हैं तो एक चित्र दिखाई देता है और वो जो सबसे छोटा रंग बिरंग का टुकड़ा है उसका नाम है पिक्सेल आजकल हम मोबाइल खरीदते हैं बोलते हैं कितने मेगा का है यानी एक, एक, एक स्क्वेयर इंच के अंदर कितने गुणित दस लाख बिंदु हैं तो जितने पिक्सल होते हैं उतने बिंदु बन और पिक्सेल क्या है यहाँ पर क्वांटम है यानी पिक्सेल सबसे छोटा हिस्सा है वो किसी एक रंग का हो सकता है लाल हो सकता है हरा हो सकता है नीला हो सकता और उनसे सब मिलकर एक रंगीन चित्र बनता है ऐसा ही ब्रह्मांड है जो दानेदार है ग्रेन्युलर है और जो सबसे छोटे से छोटी इकाई में उससे छोटी कोई इकाई भी उन इकाइयों से बना हुआ है तो जब वो एक इकाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है ऊर्जा लेता है तो वो बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाता है दूर चला जाता है और ज़्यादा तेजी से घूमता है जब वो और एक इकाई ऊर्जा लेता है तो और बाहर के ऑर्बिट में जाता और जैसे ही वो ऊर्जा छोड़ता है तो अंदर के ऑर्बिट में आ जाता है और छोड़ता है तो और अंदर के छोटे परिंदी में आ जाता है इस तरह से वो ऊर्जा को लेना और देना करते हम लोहे का टुकड़ा लें उसको गर्म करें मट्टी में तो पहले वो काले से लाल हो जाता है फिर लाल से सफ़ेद हो जाता है अलग अलग तरह देर दर्द की ऊर्जा बाहर फेंकता और उस तरह से वो उसके जो परमाणु हैं वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं ऊर्जा छोड़ते हैं लेकिन उनको ग्रहण करने और छोड़ने में एक सबसे छोटी इकाई होती है उस इकाई से ना कम ऊर्जा ले सकता है ना ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन फिक्स है कि वो उतनी ही ऊर्जा लेगा और उतनी ही छोड़ेगा अब ये प्रश्न किया दूसरे वैज्ञानिकों ने कि जब वो एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाता है जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है उस पर जाता है अगले स्तर तो वहाँ पर जाने के लिए उसको ऊर्जा कैसे मिलती और वहाँ से जो छोटे स्तर पर आता है तो वो ऊर्जा कहाँ चल जाती क्योंकि एक क्वांटम से कम तो वो ले भी नहीं सकता एक क्वांटम से कम दे भी नहीं सकता खुले से कहाँ से आ गया तो उसने उसके पास दो क्वांटम से एक क्वांटम आ गया लेकिन एक क्वांटम के हिसाब से अब उसने अपने पास सुरक्षित रखी है लेकिन ये यात्रा करने की ऊर्जा कहाँ से है उसके पास जंप लगाने की ऊर्जा कैसे तो खूब गंडित लगाया खूब मात्रा पच्चीसवीं बरसों तक और अंत में जो बोहर सा बहुत बड़ा वैज्ञानिक था उसने जो अंत में निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष पूरा आध्यात्मिक निष्कर्ष था उसका कहना था कि जो बाहर वाले आर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जब वो भीतर वाले आर्बिट में आता है तो वास्तव में आता नहीं है बाहर वाले आर्बिट से गायब हो जाता है और अंदर वाले आर्बिट में पैदा हो जाता है वो यात्रा नहीं करता वरन वो मृत्यु को प्राप्त होता है पुनर्जन्म हो जाता है उसका दूसरे आर्बिट में यानी उसको यात्रा करने की ऊर्जा की जरूरत ही नहीं होती ये बात आज का जो सर्वाधिक विज्ञान गणित से सिद्ध करने वाली बात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम में ऊर्जा कर सकता है क्वांटम में जा सकता है तो हम ये जो छुट्टे पैसे की बात कैसे कर सकते हैं वो यात्रा करने की उसको थोड़ी सी ऊर्जा को चाहिए एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप होने के लिए तो वो जंप कैसे करेगा वो कैसे कूदेगा अंदर से बाहर तो वो कूदने के लिए छोटी सी ऊर्जा की जरूरत है और वो छोटी सी ऊर्जा कहाँ से लाएगा एक क्वांटम से दो क्वांटम दो से तीन लेकिन बीच की जो ऊर्जा ये दो गज यात्रा करने की तो उन्होंने बोला कि नहीं उस समय वो होता ही नहीं एक ऑर्बिट में वो अस्त हो जाता है दूसरे आदमिट में उदय हो जाता है ये बात फिर वो की वही बात हुई <coughs> कि जहाँ वो ऑब्जर्व किया जा सकता है जहाँ उसकी उपस्थिति चैतन्य प्राणी के द्वारा सिद्ध की जा सकती वहाँ पर वो अस्तित्व में है और जहाँ पर ये चैतन्य प्राणी के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती वहाँ पर ही नहीं हुई आप कैसे कहते हो कि वो यात्रा करता यात्रा करते देखा आपने हमने यहाँ देखा उसको यहाँ देखा हमने यहाँ देखा ये तो हमारा अनुमान है कि इसी, यात्रा करे। इसी ने यात्रा करें इसी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ चला गया यहाँ से चला गया पर आपने यात्रा करते तो नहीं देखा यहाँ पर हमको मालूम है देखा हमने यहाँ देखा यहाँ देखा तीन जगह देखा हमको लेकिन ये यात्रा तो हमने नहीं देखी और यात्रा सिद्ध है कि नहीं कर सकता वो खुले पैसे लाएगा ही उसको यात्रा करने के लिए जो छुट्टी ऊर्जा चाहिए वो है संभव नहीं क्योंकि सबसे छोटी से छोटी ऊर्जा की इकाई उससे छोटी कोई इकाई होती नहीं वो ऊर्जा उसको मिल ही नहीं सकती कहीं से इसका मतलब कि वो अपने अस्तित्व को त्याग देता है और दूसरे ऑर्बिट में उसका अस्तित्व पैदा हो जाता है फिर उसको ऊपर जम करना हो तो यहाँ अपना अस्तित्व त्याग देता है वहाँ पर अस्तित्व पैदा हो जाता है और अस्तित्व त्यागने का मतलब वो वो परम चेतना में विलीन हो जाता है और परम चेतना से आ जाता है इसका मतलब जरूरी ये वही इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपना अस्तित्व को ऐसा ही मनुष्य है जन्म पे जन्म होता चले जाते हैं लेकिन जो परमेश्वर में विलीन हो जाता है वो अपना अस्तित्व तो परमेश्वर के साथ एक कर लेता है उसके बाद में हजारों और पैदा होते हैं अब हम ये नहीं कह सकते वही वाला व्यक्ति फिर आ ये पुनर्जन्म नहीं हुआ ये परमेश्वर में शिव में विलीनता हुई और उस शिव से फिरे मैं मैं शिव का जन्म हुआ ये बात बड़ी विशिष्ट है आज विज्ञान जो बात बोलता है वही बात अध्यात्म विज्ञान और अध्यात्म में सामने पिछली एक सदी की देर है सन उन्नीस सौ के आसपास जो विज्ञान विकसित हुआ सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से क्वांटम भौतिक शास्त्र के नाम से जो विज्ञान विकसित हुआ जिसमें ये जिसके सारे निष्कर्ष बताते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसका ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दानेदार यानी इसमें ऊर्जा भी छोटी छोटी इकाइयों में सतत प्रवाह नहीं है अगर हम चित्र देखें उसमें न्यूज़पेपर में और उसको दूरबीन से देखें तो बारीक बारी बारीक बारीक -बारी टपके दिखाई देगा। मतलब वो बिंदुओं में फट जाएगा और दूर से देखें तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये एक चित्र ऐसा ही हमारे टी में होता है टी में भी पिक्सल होते हैं ढेर सारे बहुत पास से जा देखो कभी तो आपको बहुत रंग बिरंगे दाने दिखाई देंगे। उनको पिक्सेल बोलते हैं वो वास्तव में उसके क्वांटम हैं जो सबसे छोटे इकाई है वो जो लाल हो सकती है पीली हो सकती है हरी हो सकती है वो रंगीन रंग बिरंगे नहीं हो सकती अलग उसमें जबकि रंग हमको टीवी के अंदर हजारों रंग दिखाई देता है तो वो क्या होता है उनका सम्मिश्रण हमारे आँखों पर एक ऐसा प्रभाव डालता है जिससे हमको वो रंग एहसास होता है सचमुच में वो उतना रंग नहीं ऐसा ही संसार है पूरा ब्रह्मांड पिक्सेल से बना हुआ है दाने जिसके बिंदु बिंदुओं के ऐसा ही अंतरिक्ष है ऐसा ही समय है सबकी छोटी से छोटी इकाइयां हैं उससे छोटा टुकड़ा करना संभव नहीं ये ये इकाइयां अपने आप में परमेश्वर की यूनिक यानी अद्वितीय रचनाएं हैं जिन रचनाओं के द्वारा ये ब्रह्मांड बना है तो ये हमारा पहली बात थी पहला नवाज सूत्र कि पदार्थ को अनुभव के बाहर नहीं जाना जा सकता मतलब सिद्ध ही नहीं किया जा सकता अगर उसको जाना नहीं जा सकता तो सिद्ध नहीं किया जा सकता आप किसी चीज़ की उपस्थिति को सिद्ध तभी कर सकते हो जब जा उसको जानते हो आपकी और उसको जानता नहीं पर वो है आप कैसे कह सकते जब तक आपके पास उसकी जानकारी नहीं है आप उसकी उपस्थिति को सिद्ध नहीं कर सकते और ये जानकारी ही उसको पैदा करती है उसको अस्तित्व देती है आप उस कुर्सी को देखते हो तो आप चेतन हो वो जड़ वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती आप उसको अस्तित्व दे जड़ कुर्सी में ये क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को प्रकट करें इसलिए आप चेतन हो इसको कुर्सी को प्रकट कर सकते इसलिए कुर्सी अपने अस्तित्व के लिए आपकी चेतना पर निर्भर कर एक मटकी भी अपने अस्तित्व तो के लिए कुमार की चेतना पर निर्भर करती है और जो संसार अपने अस्तित्व के तो लिए शिव चेतना पर निर्भर करता है शिव चेतना ही इस ब्रह्मांड को अस्तित्व तो दे सकती है कुमार की चेतना ही मटकी को अस्तित्व तो दे सकती है एक कवि की चेतना ही कविता को अस्तित्व तो दे सकती है एक चित्रकार की चेतना ही इस चित्र को अस्तित्व दे सकती है इसलिए किसी भी रचना में संसार की कोई भी रचना हो एक चैतन्य ही उसको अस्तित्व तो दे सकता है अगर वो चैतन्य नहीं है तो उस वस्तु की या रचना की अस्तित्व तो ही नहीं हो सकती बिना चेतन के किसी भी, भी वस्तु।, वस्तु का अस्तित्व तो नहीं हो सकता चाहे वो एक कुर्सी हो एक फूल हो चाहे संसार चाहे कविता हो एक कविता आपने पढ़ी टेबल पर रखी है ग्रंथिक कागज लिखी हुई कविता आप, आप कैसे तो नहीं ली ये तो बस अपने आप हो कोई ने नहीं लिखी आप मानोगे आप मानोगे इसके पीछे कवि तो है एक रचनाकार है कवि तो है इसने कविता लिखी आपको भले नहीं दिख रहा सकता सकता हो सकता हजारों साल पहले की लिखी हो सकता है वो काल कविल हो गया वो इंसान में पता नहीं कब का चला है लेकिन एक कविता ये सिद्ध अगर कवि नहीं था तो कविता कहाँ से एक कुमार नहीं था तो मटकी कहाँ से आई एक रचनाकार कलाकार नहीं था तो चित्र किसने बनाया ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें तो हमको समझ में आता है कि चेतना के बिगैर संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव ही नहीं और वही बात ये हमारा नवा सूत्र कहता है कि पदार्थ का अनुभव के बाहर उसको जाना नहीं जा सकता और जिसको जाना नहीं जा सकता उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता इसलिए किसी वस्तु का अस्तित्व उसके ज्ञान से हमारी सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस जिसको जो हम कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और विज्ञान के रास्ते की भी सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या बोलती है जो है हम उसको जान लेते हैं मतलब हम क्या हैं पेशू हैं जड़ हैं जो है उसको हम देख रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं हम तो जड़ हैं और एक कुर्सी चेतन है ये तो हमको दिख रही है आध्यात्मिक ऋषि बोलता है और आप विज्ञान भी बोलता है चेतन तो हम हैं जब तो कुर्सी कुर्सी अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती पर चेतन तो अपने आप को प्रकट कर सकता है और उस कुर्सी को भी अस्तित्व तो दे सकता है इसलिए कुर्सी का होना आपकी चेतना की वजह से आपकी चेतना की वजह कुर्सी का कोई अस्तित्व नहीं इसलिए जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे जड़ अपना अस्तित्व स्वयं प्रकट नहीं कर सकता चेतन अपना अस्तित्व को प्रकट कर सकता है, और किसी भी रचना के पीछे रचनाकार होगा ही ब्रह्मांड का पहले क्षण जब आविर्भाव हुआ सबसे पहला क्षण हम पीछे चले जाएं, चले जाएं, चले जाए जहाँ समय शुरू हुआ तो उस क्षण की बात करें जब समय शुरू हुआ तो उसका भी रचनाकार होगा ही जो समय से परे होगा क्योंकि समय के शुरू होने के पहले उपलब्ध था वो तब उसने तो समय शुरू करा क्योंकि समय एक रचना है एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है एक दानेदार रचना है जिसके छोटे छोटे क्वांटम हैं, जो हर क्वांटम एक रचित है परमेश्वर की अद्वितीय रचना है तो उस रचना को रचने वाला रचनाकार उसके अस्तित्व से पहले अस्तित्व होगा ही समय जब शुरू हुआ समय के क्षण जब शुरू हुए तो उन क्षणों को रचने वाला समय से पहले था इसका मतलब वो अकाल था वो महाकाल था वो वो था जो समय का स्वामी था जो समय से परे था ये बात बार बार हम इसलिए यहाँ बात करते हैं इसकी ये बात अगर हमको समझ में आ जाए तो अद्वैत समझना बहुत आसान है और अद्वैत समझने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है समय अंतरिक्ष पदार्थ ऊर्जा और अविध्य ये पांच चीजों की एकता को समझना सबसे बड़ी बात इसके पहले हमने पहले बारे में पार पढ़ा था इन पांच चीजों से ब्रह्मांड है परमेश्वर ने इन पांच चीजों को बनाया समय अंतरिक्ष पदार्थ यानी परमाणु को ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बन गया और ऊर्जा और अविद्या ये अविद्या या इग्नोरेंस यही आधार है यही मैट्रिक्स है यही केनवास है जिसके ऊपर ब्रह्मांड चित्रित अविद्या पर ही ब्रह्मांड टीका होता है और विद्या प्राप्त करते ही ब्रह्मांड विलीन हो जाती है इसको कह सकते हैं कि जब तक तीसरी आंख बंद है तब तक अज्ञान है तब तक संसार जब तीसरी आंख खुल जाती है तो प्रलय हो जाता है यानी संसार नष्ट हो जाता है इस प्रलय का मतलब ये नहीं कि बाढ़ आ जाती है इसका मतलब नहीं सब चौरा अंधेरा हो जाता चली है बुद्धि चले जाती है पानी भर जाता है प्रलय का, मतलब का, मतलब मतलब का मतलब होता है सत्य का दर्शन हो जाता प्रलय का मतलब होता है कि जब हमको जो है वो दिखाई देना लगे प्र का मतलब होता है महान लय का मतलब होता है विलीनीकरण महान विलीनीकरण यानी जो कुर्सी है शिव में मिल गई जो टेबल है शिव में मिल गई जो फूल पत्तियां हैं शिव में मिल गई समय है वह शिव में मिल गया शिव में, में मिल गया यानी जो कुछ अस्तित्व तो हमको दिखाई दे रहा है उसका मूल हमको दिखाई देने लगे उसका रूप नष्ट हो गया उसका अस्तित्व तो दिखाई देने लगे जैसे एक अंगूठी है एक माला है एक मंगलसूत्र है एक कान के झुमके हैं ये सब अलग अलग हैं लेकिन हमारी नजर इसके पार चली गई अब हमको उसमें सोना कितना खरा है वो दिखने लग गया अब हमको ये रूप विलीन हो गया अब हमारे दिमाग से हट गए कि ये चूड़ी है या मंगलसूत्र इन रूपों से हमको कुछ अब लेना देना नहीं हमको तो उसके अंदर का कितना खरा सोना है वो दिख गया और ये दृष्टि ही शिव दृष्टि ये दृष्टि ही आध्यात्मिक दृष्टि यही दृष्टि को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमको सत्य का दर्शन हो जाए और ये माया के आवरण हट जाए माया है हमको रूप दिखाती है अरे ये तो चूड़ी है ये तो मंगलसूत्र है ये तो कान के झुमके हैं ये कौन दिखाता है माया बताती है और विभिन्नता बताती है एकता में विभिन्नता बताती है उसका नाम है माया है और जो तो वो विभिन्नता में एकता बताती है उसका नाम है अध्यात्म उस समस्त भिन्नताओं के बीच में हमको एकता दिखाई देमनसी में भी है और इस कुर्सी में भी है और इस कुर्सी में भी इस दरी में भी है और इस दरी में, में, में भी है तो क्या है कॉमन ऐसी चीज बताओ जो इसमें भी है इसमें भी है उसमें भी है फिर हम देखते हैं अच्छा इन सब में भी है इसके अलावा वो समय में भी है अंतरिक्ष भी है कल भी थी आज भी है कल भी रहेगी तो इन सबके बीच में अगर कोई एक ऐसी चीज है जो सबके बीच में व्याप्त है सबके बीच में व्याप्त चाहे वो कुर्सी हो चाहे दली हो चाहे स्कूटर हो चाहे समय हो दूर हो पास हो इन सबके बीच में अगर कोई चीज़ कॉमन है हमने गणित में पढ़ा हुआ कॉमन फैक्टर निकाल लेती अगर कोई चीज कॉमन है तो वो क्या है वही कॉमन फैक्टर चेतना वही एक ऐसी चीज है जो सब में है बाकी तो कोई चीज़ ढूंढ लो आप उसमें सब में एक जैसे ही आप बोलोगे इसमें तो है इसमें तो कॉटन है उसमें तो आयरन है सब में आपको अलग अलग चीजें दिखाई लेकिन उनमें भी कुछ कॉमन है हम कहेंगे उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटन है लेकिन उसमें भी कुछ कॉमन है जो प्रोटन और इलेक्ट्रॉन में भी अलग अलग नहीं है धनावेश और वृणावेश में भी एक ही है शिव है जिसके एक तरफ धन है और एक तरफ ऋण है एक तरफ पॉजिटिविटी है तो उसके दूसरी तरफ नेगेटिविटी है वो केंद्र है इसी में उसको हम शून्य कहते हैं शिव को शून्य कहते हैं शिव धनवान भी है वो गरीब में है और लेकिन वो दोनों तरफ धनवान और गरीब दोनों उसके हाथ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हम कहें एक लड्डू हाथ में आप लेके बता सकते हो ये माइनस एक लड्डू ऋण एक लड्डू हाथ में लो कैसे लेके ले नहीं बता सकते जिसका अस्तित्व तो ही नहीं लेकिन परमेश्वर शिव की चेतना में ऋण एक का भी अस्तित्व और ऋण दो का भी अस्तित्व ऋण तीन का भी अस्तित्व नेगेटिविटी अन्यथा हम समझ ही नहीं पाते उसको कागज पर ले भी नहीं पाते उसको हम जोड़ बाकी में भी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसका अस्तित्व है लेकिन उसका अस्तित्व तो संसार में नहीं है उसका अस्तित्व तो परमेश्वर की चेतना में है इसलिए वो सब कुछ जो सबसे कॉमन है वो हम है। परमेश्वर को स्वरूप में स्थित विश्व का ज्ञान है क्योंकि विश्व को वो स्पंदन से बाहर निकालता है अपने स्पंदन से अपने रचनात्मकता से वो इस संसार से इस संसार को अपनी चेतना से बाहर निकाल तो इस संसार को अपनी चेतना से बाहर कभी निकाल पाएगा जब वो जानता है कि मेरे भीतर की क्षमता है जिसे आप घर से बाहर निकल क्यों मेरे को बद्रीनाथ की यात्रा पर जाना है तो आप पहले अंदर से अपने आप को तोड़ोगे कि मेरे पास इतना समय है इतने पैसे हैं और महीने में इतनी ताकत है कि वहाँ पर वो चढ़ना करना पड़ा तो चढ़ कर भी लूँगा फिर आपके तो हाँ है पैसे भी हैं अभी महीने भर की छुट्टी होगी अपने पास और अभी तो हथ कर चल रहे हैं मैं और थोड़ा बहुत चढ़ना पड़ा तो चढ़ लूँगा तो जब आप अपने आप को तोड़ते हुए आपका विमर्श विमर्श ही आपकी शक्ति ही। वही क्रियात्मकता आपको जन्म देती है वही रचना करती है अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो ये आप चिंता है आप कुछ कर सकते हैं चाहे वो कर ले कुछ भी करो कपड़े दोनों भी क्रिएटिविटी है अपना रोजन का काम भी क्रिएटिविटी है रचनात्मकता है तो रचनात्मकता जहाँ है वहाँ जीवन है और जहाँ विमर्श है वहाँ रचनात्मकता है तो परमेश्वर जानता है कि मुझमें क्षमता है कि मैं एक विश्व का निर्माण करूँ इसलिए वो विश्व का निर्माण करता हूँ आप क्षमता महसूस होती है कि मैं बद्रीनाथ यात्रा कर सकता हूँ हट कर चला सकता हूँ समय भी है मेरे पास पैसा भी है मेरे पास तो आप उसे यात्रा पर निकल सकते और फिर आपके स्वतंत्रता सब है फिर भी नहीं निकलना तो निकलो निकलो नहीं निकलोगे क्यों कि आप बादशाह हैं क्योंकि आप पर किसी और का कोई अधिकार नहीं आप स्वयं ही स्वयं के मालिक आपके पास सब क्षमता है और बोलते कि नहीं मेरे को नहीं जाना मंच कोई रोक नहीं सकता आपको जाने से भी नहीं रोक सकता और न जाने से भी नहीं रोक सकता इसलिए आपके पास एक स्वतंत्रता है परम स्वतंत्रता नहीं है परम स्वतंत्रता तो होती है कि आपकी हर इच्छा का अपने आप पालन है अपने कहा बद्रीनाथ जाना है तो सामने बद्रीनाथ आ जाए अपने का भूख लगेगी भोजन सामने आ जाए अपने का पेट भर जाए तो पेट भर जाए वो तब संभव है जब माया से हम मुक्त हों तो समय और अंतरिक्ष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लेकिन अभी हम समय और अंतरिक्ष की सीमाओं में बंधे हुए हैं इसलिए हम इतने मुख्तली हैं कि हमारी समस्त इच्छाएं निर्बाह रूप से पूरी हो सकें लेकिन फिर भी हम शिव के छोटे संस्करण हैं इसलिए हमारी इच्छाएं चाहे निर्बाह पूरी न हो सके तथापि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए कम स्वतंत्र हैं कुछ न कुछ मात्रा में स्वतंत्र हैं तीसरा है जागरूकता चेतना का अनिवार्य है जहाँ चेतना है महाजागरूकता जागरूकता जरूरी जागरूकता का मतलब होता है फिर वही शक्ति जागरूकता का मतलब होता है विमर्श जब हम अंतर अंतरदृष्टि से अंतरावलोकन कर सकते हैं वही जागरूकता जागरूकता का मतलब था अवेयरनेस एलर्टनेस ये जागरूकता हमको जिंदा सिद्ध करती है कि हम हमें चेतना है ये सिद्ध करती है और जागरूकता ही इस संसार को अस्तित्व देती है। जागरूकता ना हो तो संसार विलुप्त हो जाएगा जागरूकता हम बेहोश हो जाएंगे बेहोश होते हैं हमारा संसार विलुप्त हो गया अंदर इसलिए हमारे संसार को हम रचते कम हैं जब हम जागरूकें और जागरूकता अध्यात्म का अनिवार्य अभिलक्षण है अगर हम जागरूक है तभी तोड़ने को देख पाएंगे हमको वही झुमकी जागरूक हैं, तो हमारी दृष्टि पहली हो जाएगी एकाग्र हो जाएगी, और गहराई से उसके अस्तित्व को उसके मूल स्वरूप को देख सकते हैं कि तो शिव सूत्रों में आत्मा को चेतना कहा गया है आत्मा को शुभ सूत्रों में क्या बोला गया है चैतन्य आत्मा ये पहला सूत्र है शुभ सूत्र का शाम उपाय फिर शास्त्र तो उपाय माणव उपाय तीन उपाय है तो पहला उपाय उसका पहला सूत्र जैसे आप सब जानते होंगे हम कितनी बार बात कर चुके हैं तो भारतीय है आध्यात्मिक मनीषा में सबसे बड़ी बात है कि शास्त्र का पहला सूत्र सबसे विशिष्ट होता चाहे वो उपनिषद की बात करें तो प्रथम उपनिषद ईशावास पहला सूत्र ईसावास्तव सर्व यंचित जगत क्या जगत तेन तक तेन पुंजिता माँ कस्य सिद्ध सबसे सुंदर सबसे प्रथम सूत्र ईशावास का जो कहता है कि जो कुछ परमेश्वर परमेश्वर को सौ कुछ भी नहीं है और जिधर देखो तुम तुम्हारे दृष्टि में परमेश्वर ही दिखाई देना चाहिए इसके सिवा कुछ भी ऐसा वास्तविक है जो कुछ है परमेश्वर है यद किंचित जगत त्याम जगत इस जगत को व्याप्त कर मात्र परमेश्वर ही अस्तित्व में अगर हम कहें कि कुर्सी अस्तित्व तो में है टेबल अस्तित्व तो में है माइक अस्तित्व तो में सचमुच में परमेश्वर ही है यही हमको दिखना चाहिए और तेना तत्ते नुंजिका उसको त्यागपूर्वक भोगो उस पर लिप्त मत हो जाओ ऐसे मत खो जाओ लिप्त होना यानी जागरूकता को गिरवी रख देना जब हम लिप्त हो जाते किसी चीज़ में? जैसे अब शराब पी लिप्त हो गए या किसी भी नशे में लिप्त हो गए तो हम अपनी जागरूकता को गिरवी हैं। क्या आज हम जागरूकता से डरे हुए हैं जागरूक होना निडरता का नाम है और जागरूकता से दूर भागना डर है तो निडरता अध्यात्म में जरूरी है तभी उपनिषद कहते हैं नया महात्मा बलहीन लभ्य थे जो डरपोग है जो बलशाली बलशाली नहीं है उसको परमेश्वर का अनुभव नहीं होता बल है कौन सा बल जिसके पास जागरूकता का बल है जिसके पास ओपन माइंडेडनेस खुला दिमाग है अन्यथा बंद दिमाग से हम वहीं अटके रहेंगे गोल गोल घूमते रहेंगे कोलू कबैली की तरह जरा मृत्यु के, के चक्कर में पड़े रहेंगे पाप कमा पाप से डरते रहेंगे पुण्य कमाने के फेरे में पड़े रहेंगे पाप से भी पुनर्जन्म होगा पुण्य से पुण्य से भी पुनर्जन्म होगा और इस चक्कर में हम पड़े रहेंगे तो जब तक हम पर जागरूकता नहीं अलर्टनेस नहीं तब तक हम इस पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते इसलिए जागरूकता हमारा चेतना का अनिवार्य अभिलक्षण है और ये चेतना इस पूरे ब्रह्मांड का सार है वही इस भिन्नता भरे संसार का कारण है स्वयं को जानना चेतना का सार है इसको बोलते हैं विमर्श स्वयं को जानना है ना विमर्श जब हम आँख नीच लें और अंदर सोचें कि यार आज क्या कर लें क्या करें आँख की जिंदगी बड़े परेशानी है, हैं इतनी समस्याएं हैं तो कई बार हम कोने में बैठ जाते हैं शांति से आँख बींच के सोचते हैं कि चलो अपन चिंतन करें कि ये सब समस्याओं का पार कैसे पाएं कैसे हम सुकून पाएं कैसे शांति मिले ऐसा तो करने के लिए हम अंतर दृष्टि से सोचें ऐसा कर लें ऐसा कर लें प्लानिंग करते हैं इसी का नाम है विमर्श जब हम अपने आप को तोलते हैं हम कहाँ खड़े हैं हमारे सामने क्या समस्या है क्या उसके संभावित समाधान हैं जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं अपने आप को जानते हैं इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अंदर अपनी दृष्टि घुमा लेते और अंदर खोजते हैं कि हमारी शक्ति क्या है? तो अपनी शक्ति को खोजना ही विमर्श है अपनी शक्ति को जानना ही विमर्श है उसको तोलना ही विमर्श है और उसके बाद उसके अनुसार जो एक्शन लेते हैं उसके अनुसार जो हम क्रिया करते हैं वो है रचना परमेश्वर ने भी अपनी शक्ति को तोला और करनी है सामने है पृथ्वी पूरा प्रमाण परमेश्वर ने भी अंदर अपना विमर्श किया कि हाँ कर सकता और उसने कर हम भी जब सोचते हैं कि ये समस्याएं हैं क्या करें क्या करें फिर एक समाधान निकलता अंदर आत्मा से हमेशा निकलेगा अगर हम शांत चित्त अगर सोचेंगे तो कुछ ना कुछ लगता है कि इन परिस्थितियों में सर्वोत्तम क्या है हमारे यही करना चाहिए तो वो व्यवस्था हमको अंदर से मिलती वो रचनात्मकता अंदर से आती जो कभी भी था उसका जन्म अंदर से एक कविता जो कभी नहीं थी करोड़ों कविताओं की लेकिन वो कविता अंदर से आई जो आज लिखी गई वो पहले कभी नहीं थी तो वो रचनात्मकता क्रिएटिविटी परमेश्वर का अभिलक्षण है तो स्वयं को जानना चेतना का सार है और परावाद परमेश्वर का ऐश्वर्य है। आप कहेंगे परावाद परा कहते हैं वाणी वाणी कहते हैं वाणी लैंग्वेज वाणी जो है इसके चार हिस्से हैं परा जो परमेश्वर की भाषा है पश्चिम थी मध्यम और ये वेखरी जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वेखरी वाणी लेकिन ये सतत आप आश्चर्य करोगे ये सतत परार से निकल के आ रही है अगर मेरे भीतर चेतना नहीं होती सोने की खदान तो वही है जिससे सिक्के बाहर टपक टपक के आ रहे हैं हर क्षण टकसाल से एक एक सिक्का फटाफट बाहर निकल रहा है लेकिन हम उस टकसाल को देखने के पहले गहराई से सोचेंगे तो हमको सोने की खदान दिखाई देखी जहाँ से सोने की खदान में से बहुत सारे ट्रक भर मटेरियल निकाला उसमें से मुठ्ठी भर धूल इकट्ठी करी जिसमें सोना है फिर उसको हम शोधन करते हैं और आखिर में उसका एक सिक्का बनता है ऐसे ही परावाणी तो खदान है उस खदान में संसार का समस्त ज्ञान पहले से मौजूद है समस्त विज्ञान पहले से मौजूद है समस्त चित्र मौजूद है समस्त संगीत उसी में है समस्त कविताएं, समस्त शास्त्र और अब तक जो न लिखी गई वो सब कहानियाँ भी उसी में यानी वो तीनों कालों से मुक्त है हम समय के अधीन हैं इसलिए हमको लगता है ये कहानी तो 20 साल पहले लिखी गई थी ये कहानी तो आज कही जा रही है और ये कहानी तो हमने सुनी नहीं और ऐसी भी कभी कहानी आएगी हमको मालूम ही नहीं था तो ये लेकिन समय की जो अवधारणाएं हैं हमारी हम समय के अंदर हैं इसलिए हमको ऐसा लगता है ये पुरानी हो गई नहीं हो गई लेकिन परमेश्वर की चेतना में सब एक साथ उपस्थित ना वहाँ कोई भूत है ना भविष्य ना वर्तमान ये तीनों काल उस चेतना में एक साथ वही है हमारी अपनी चेतना और ये परावाणी ही परमेश्वर का ऐश्वर्य है जहाँ से सब कुछ निकलता है संसार में निकलता है मैं बोलता हूँ तो एक एक शब्द को सोच सोच के घड़ घड़ के बोलना संभव नहीं अगर मैं ऐसा करूँ तो एक घंटे में बात करूँ आपसे मालूम पड़ा दस लाइन भी नहीं बोल पाया मैं खूब सोचूंगा इसको कब क मैं आके मात्रा लगाना है इसमें ई और फिर मैं की बोलूँगा इस तरीके से हम तो मैं अगर मार को एक किसी का नाम बोलना होगा तो उसको दो मिनट लग जाएंगे नाम ही नहीं बोल पाऊंगा मैं लेकिन मैं सतत बोलता हूं क्यों बोल रहा हूं सतत क्योंकि अंदर एक परमावाणी है जो सतत निर्माण कर रही है तेजी से सोना उगल रही है और ये सिक्के की तरह मुँह से शब्द बाहर आ रहे हैं तो ये क्रिएशन कहाँ से हो रहा है परावाणी से पराम एक एहसास है अनुभव है वहाँ से एक भाषा अपना रूप लेना ग्रहण करना शुरू करती है उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं जो केंद्रीकरण होने लगता है उसमें एक शब्द का गठन होने लगता है एक भावना का गठन होने लगता है अगर मेरे कोई कविता लिखते हैं तो हृदय के अंदर दर्द का गठन होने लगता है वो चाहे अंग्रेज हो चाहे हिंदुस्तानी सबके हृदय में दर्द एक जैसा हो दर्द की कोई भाषा है क्या दर्द की कोई भाषा नहीं है खुशी की कोई भाषा है क्या आनंद की कोई भाषा है क्या एहसास हम सबके बीच में भाषाओं से परे हैं लेकिन जब हम उस एहसास को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं तो भाषा का गठन करते हैं तो उस भाषा में हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अनुकूल या अपनी सीखी गई भाषा के अनुकूल शब्दों का गठन करने लगता है वो पोलराइजेशन होने लगता है संगनीकरण होने लगता है और इसे संगनीकरण का नाम है पश्चंती वाणी तब एक भाषा का बीजारोपण होता है परावाणी भाषा से परे है परमेश्वर की भाषा है उसमें सब भाषाएं हजारों लाखों जो भाषाएं बोली जाती हैं सब उसी में है लेकिन जब वो एहसास को हम रूप देना चाहते हैं तो वो एक शब्दों का गठन करने के लिए तत्पर हो जाती है उसका नाम है पश्यंतीवाणी उसके बाद में वो उन शब्दों को एक माला की तरफ पिरोती है तब एक गहना बने हमने धूल में सोना है खदान में उस धूल से तो सीधे सीधे माला नहीं बन जाएगी उसको बनाने का एक तरीका है तो हम जब वो शब्द संगठित करें इसका मतलब हमने सोने को शोधन किया उसके बाद में हमने उससे शब्द गठे उन शब्दों को पिरोया और उन शब्दों से एक वाक्य बना और उस वाक्य से एक कथा बनी इस तरह से वो शब्द बन गए कहाँ बने अंतर मन में अब तक उसका नाम है मध्यमा वाणी क्योंकि तो मैंने जो बोला नहीं बोलते बोलते मैं रोक सकता हूँ उसे क्योंकि अभी मेरे बोलने लगूँगा ऐसा लगा नहीं यार ये शब्द मत बोलो अच्छा नहीं लगेगा शायद आपको बुरा लग जाएगा तो मैं शब्दों को बोलते बोलते रोक लेता हूँ तो मध्यमा वाणी तक भी शब्दों पर मेरा अधिकार है लेकिन वाणी पर मेरा कोई अधिकार नहीं अगर मैंने तुमको गाली दे नहीं दी थी तो उसके परिणाम मेरे को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मफल बन गया उसका। सकता वाणी माया के क्षेत्र में वो कर्मफल की जनक है पर वाणी मुक्त है किसी भी कर्मफल से मुक्त है और जहाँ तक इसका सवाल है पश्चम की और मध्यमा वाणी वो बताते हैं कि सत्युग में उसका भी कर्म फल था अगर आप बुरा सोच भी लेते थे तो उसका कर्म फल था त्रेता युग में कहते हैं कि आप बोलते बोलते रुक भी गए तो भी उसका कर्म फल था लेकिन कलयुग में कहते हैं कि जब तक आप बोलोगे नहीं उसका कोई कर्म फल नहीं वो छूट दे दी परमेश्वर ने कि तुम विचार तो इस संसार में अब कलियुग में लोगों के दूषित होते ही रहेंगे उनके कब तक कर्मफल भुगतान इंसान इसलिए हम अब जिम्मेदारी ले सकते हैं खाली उन शब्दों की जो हम बोल गए जो हमने सोचे या बोलते बोलते रुक गए उसकी हमारी जिम्मेदारी इसलिए वाणी के चार हिस्से हैं परावाणी परमेश्वर की वाणी पश्चंथी उसका संगनीकरण उस भावना के अनुकूल उसके बाद शब्दों का गठन जिसका नाम है मध्यमा वाणी और जब हम बोल गए वो वैतृवाणी इस तरह हम पर को कहते हैं परमेश्वर का ऐश्वर्य और यही उसकी शक्ति है और यह सूत्र बड़ा सुंदर है कि सा स्फूरता महासत्ता देश काल विशेष वह स्फूरता के रूप में है वह से मतलब है चेतना चेतन सा स्फूरता महासत्ता यानी हम किस की बात करें महासत्ता की परमेश्वर की जो किस रूप में है स्फुरता के रूप में महासत्ता स्फुरता स्फुरत्ता का मतलब होता है जो उत्सुक है क्रिएशन करने के लिए स्फुरता स्फूर्णा को बोलते हैं स्फूर्णा मतलब होता है हमारे अंदर एक उत्साह है कुछ करने का कुछ बोलने का कुछ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कहीं जाने का कुछ कर गुजरने का तो ये जो अंदर उत्साह है वो उत्साह महासत्ता परमेश्वरीय जिसके कारण उत्साह है और वो क्या है देश काल बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस यानी वो अंतरिक्ष और समय से मुक्त है परावाणी समय हमेशा समय और अंतरिक्ष से मुक्त होती है वो समय और अंतरिक्ष में नहीं है अन्यथा वो भी कर्मफल की जनक हो जाती परावाणी समय और अंतरिक्ष मुक्त है अन्यथा उसमें भी ऐसा होता है कि आने वाली भैया कहानियां इसमें आप आइडिया भी नहीं है लेकिन उसमें तो पूरे स्वर्ग की रचना के समय ही समस्त कहानियाँ समस्त कविताएँ समस्त चित्र समस्त जीव जो अब तक न पैदा हुए हैं और वो प्रलय तक सब कुछ उसमें पहले से ही उपस्थित वही है परामिक वही परमेश्वर का गौरव है और शेषा सारोक्ता उसको क्या कहा जाता है सार कहा जाता है किस चीज का इस अस्तित्व का इस ब्रह्मांड का उसको हम इस ब्रह्मांड का सार कहते हैं सार सारया प्रोक्ता प्रोक्ता मतलब कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है सार कहा जाता का? का का है हृदय परमेश न वो परमेश्वर का हृदय है वो परमेश्वर का हृदय है इसलिए उसको इस ब्रह्मांड का सार कहा जाता है यानी कि ब्रह्मांड का एसेंस है यानी उसको अनिवार्य स्वरूप है ब्रह्मांड का जैसे हम कहें कि एक चूड़ी है इसमें नगीने लगे हैं इसमें खार भी डाला है थोड़ा इसमें तांबा भी है और इसके अंदर हमने इसमें प्लेटिनम के वायर भी बांध रखे हैं लेकिन उसका सार तो वो सोना है जिससे ये मूल रूप से बनी है तो वो सार क्या है उसमें कितनी भी सजावट कर दो वो सार उस कंगन का सोना है ऐसे ही ब्रह्मांड को हमको कितनी भी सजावट दिखाई दे उसका सार उस परमेश्वर का हृदय या ना चेतना है ये चेतना ही ब्रह्मांड का सार है शेषा सार तया प्रोक्ता है हृदय हम परमेश परमेश्वर का हृदय है और ये देश काल से विशेषणी यानी बियॉन्ड विशेषणी का मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय उसका असर नहीं होता उसमें देश का या काल का समय और अंतरिक्ष क्योंकि समय और अंतरिक्ष जब बने तो उसको बनाने वाला है तो वो उसके अधीन कैसे हो जाए अगर मैंने एक नियम बनाया तो नियम का मैं स्वामी हूँ मैंने अगर एक कारागार बनाया तो मैं उस कारागार का स्वामी हूँ मैं उस कारागार में कैद अपनी मर्जी से तो हो सकता हूँ लेकिन कोई मुझे उस कारागार में नहीं डाल सकता यही हमारी विशेषता है अगर हमारे ये गौरव हम समझते हैं तो हम अपने आप को फिर कभी दीन हीन करीब भगवान को कहेंगे आसमान में बैठा हुआ हमारे अप्रोच के बाहर फिर ऐसा नहीं मानेंगे तो आज के हमारी बात यहीं पर समाप्त करते हैं